महाभारत शांति पर्व सततमो शतमोध्याय अज्ञान और लोभ को एक दूसरे का कारण बताकर दोनों की एकता करना और दोनों को ही समस्त दोषों का कारण सिद्ध करना युधिष्ठिरच अनर्थाणिठान उक्त लोभ पितामह अज्ञानमता स्रोत मेक्षा तत्व युधिष्ठिर ने पूछा पितामह आपने सब अनर्थों के आधारभूत लोभ का वर्णन तो किया अब अज्ञान का भी यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए मैं उसके परिणाम को सुनना चाहता हूँ करोति पापम ने कहा युधि जो मनुष्य अज्ञान व पाप करता है और उससे होने वाली अपनी ही हानि को नहीं समझता तथा श्रेष्ठ पुरुषों से द्वेष करता है उसके संसार में बड़ी निंदा होती है अज्ञा तथा तथा अज्ञान से ही जीव नरक में पड़ता है अज्ञान से ही उसकी दुर्गति होती है अज्ञान से ही वह कष्ट उठाता तथा विपत्तियों के समुद्र में डूब जाता है युद्धिज्ञान से प्रवृत्ति स्थान वृद्धि क्षयोदय मूल योगम गतिम काल कारण हेतुमे च युधिष्ठि ने पूछा भूपाल अज्ञान की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि क्षय उद्गम मूल योग गति काल कारण और हेतु क्या है स्रोत मेंच्छा तत्न यथावधि पार्थिव अज्ञान प्रसव यदुखम उपलभ्य से पृथ्वीनाथ मैं इस विषय को यथावत रूप से तत्व के विवेचन पूर्वक सुनना चाहता हूं क्योंकि यह जो दुख उपलब्ध होता है उसकी उत्पत्ति का कारण अज्ञान ही है भिस्मुवाच रागोदेशथा मोह हर्षशोकता काम क्रोधस् तर्प्च तंद्रे चाल से मे व्छा देशतापरवृद्युपता अज्ञान में निर्दिष्ट पापा चाक्रिया भिस्मुजिक राग देश मोह हर्ष शोक अभिमान काम क्रोध दर्प तंद्रा आलस्य इच्छा वैर ताप दूसरों की उन्नति देखकर जलना और करना, इन अज्ञान अज्ञान का कार्य होने से अज्ञान बताया गया है। एतस्य देख कर महाराज शुत विशेषतः महाराज इस अज्ञान की उत्पत्ति और वृद्धि आदि के विषय में जो प्रस्त कर रहे हो उसके विषय विशे में विशेष विस्तार के साथ किया हुआ मेरा वर्णन सुनो समान चाति लोभ चाप्य पार्थिव भारत पृथ्वीनाथ अज्ञान और अत्यंत लोभ इन दोनों को एक समझो क्योंकि इनके परिणाम दो समान ही है लोभ प्रभुम अज्ञानम वृद्धम भूय प्रवर्धते स्थान स्थानम छविधाम गतिम लोभ से अज्ञान प्रकट होता है और लोभ के बढ़ने पर वह अज्ञान और भी बढ़ता है जब तक लोभ रहता है तब तक अज्ञान भी बना रहता है और जब लोभ का क्षय होता है तब अज्ञान भी क्षीण हो जाता है अज्ञान और लोभ के कारण ही जीव नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेता है मूलम चोभस्य मोह वही कालात्म गतिर एव चम छिन्ने भिन्न तथा लोभे कारणम काल एवच मोहि निसंदेह लोभ का मूल कारण है यह काल स्वरूप मोहात्मक अज्ञान ही मनुष्य की बुरी गति का कारण है लोभ के छिन्न भिन्न होने में भी काल ही कारण है तस्ोभ ही लोभादान वच सर्वदा तथा लोभा तस्मा लोभम विपर्जये मूल मनुष्य को अज्ञान से लोभ और लोभ से अज्ञान होता है लोभ से ही सारे दोष पैदा होते हैं इसलिए लोभ को त्याग देना चाहिए जनको युवनाश्वृादर्थ लोभक्ष तथा ननक युवनाश्वृादरि प्रसेंजी तथा अन्न नरे लोभ का नाश करके ही दिव्य लोक में गए हैं प्रत्यक्षम तो कुरु श्रेष्ठ तेज लोभम निहात्मना तक लोभम सुखम लोके प्रेत चाण उचरे सतुश्रेष्ठ तुम स्वयं प्रत्येक करके इस प्रत्यक्ष दिखने वाले लोभ का परित्याग करो लोभ का त्याग कर इस लोक में सुख तथा मृत्यु के पश्चात परलोक में भी आनंद प्राप्त करके सुखपूर्वक विचरोगे इसी महाभारत शांति परव आप अज्ञान महात्म एकोनष्टिक शतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद पर्व में अज्ञान का महात्म विषयक एक अध्याय पूरा हुआ